अमृतवाणी ब्रह्म ज्ञान ग्यारह एक सती साध्वी भगवत पारायण स्त्री संसार में रहकर पति पुत्रों की सेवा तथा भगवत चिंतन किया करती थी एक दिन उसके पति का किसी रोग से देहांत हो गया पति का अंतिम संस्कार आदि पूरा कर उस स्त्री ने अपने हाथों की कांच की चूड़ियां फोड़ डाली और उसकी जगह सोने के कड़े पहन लिए उसके इस विचित्र कार्य को देख लोगों ने उससे इसका कारण पूछा तब वह बोली इतने दिन मेरे पति की देह कांच की चूड़ियों की ही तरह क्षण थी इनकी वह अनित्य देह चली गई है अब वे क्षण नहीं रहे वे नित्य अखंड स्वरूप हो गए हैं इसी से मैंने कांच की चूड़ियाँ फोड़कर पक्के गहने पहन लिए ग्यारह एक बार दक्षिणेश्वर में दो साधु आए थे वे दोनों बाप बेटे थे बेटे को ज्ञान हुआ था बाप को नहीं श्री कृष्ण जिस कमरे में रहते थे उनमें वे दोनों बैठे हुए उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे इतने में कमरे में चूहे के बिल में से एक गोखुरा सांप निकला और उसने बेटे को काट लिया यह देखकर उसका बाप बहुत ही घबरा गया और लोगों को बुलाने लगा पर बेटा स्थिर बैठा रहा बाप की घबराहट को देख वह हंस पड़ा बाप नाराज हो उसे डांटने लगा तब वह बोला कौन सांप है और उसने किसको काटा है उसे तत्काल एकत्व का बोध हो गया था ऐसी स्थिति में सांप और मनुष्य में भेद नहीं दिखाई देता ग्यारह सौ पंद्रह एक चांदाल कसाई खाने से मांस की टोकरियाँ ले जा रहा था पवित्र गंगा जी में स्नान कर श्री शंकराचार्य लौट रहे थे रास्ते में उनकी भेंट चांडाल से हो गई संयोग व शंकराचार्य के शरीर से चांडाल का स्पर्श हो गया शंकराचार्य नाराज हुए और उन्होंने जोर से कहा अरे तूने मुझे छू लिया चांदाल ने उत्तर दिया महाराज न मैंने आपको छुआ न आपने मुझको कृपया मुझसे तर्क कीजिए और बताइए कि आपका आत्मा शरीर है या मन है अथवा बुद्धि बताइए आपका सच्चा स्वरूप क्या है आप जानते हैं आत्मा का प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम से कोई संबंध नहीं यह सुनकर शंकराचार्य लज्जित हुए और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ उन्नीस सौ एक साधु अपने शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त कराना चाहता था वह उसे एक सुंदर उद्यान गृह में रखकर चला गया कुछ दिनों बाद लौटकर उसने शिष्य से पूछा बेटा तुझे किसी बात किस बात का अभाव है शिष्य के हाँ कहने पर साधु ने शामा नाम की एक सुंदर स्त्री को वहाँ रखा और शिष्य को यथेक्ष आहार विहार करने की अनुमति दी फिर बहुत दिनों के बाद आकर साधु ने शिष्य से वही बात पूछी इस पर शिष्य ने उत्तर दिया नहीं महाराज मुझे अब किसी बात की चाह नहीं है तब साधु ने शिष्य और श्यामा दोनों को पास बुलाया और श्या श्यामा के हाथों की ओर निर्देश करते हुए शिष्य से पूछा ये क्या है शिष्य बोला ये श्यामा के हाथ हैं इसी प्रकार क्रमशः श्यामा की आँखें नाक कान आदि सभी अंगों का निर्देश करते हुए साधु पूछता गया यह क्या है शिष्य भी उपयुक्त उत्तर देता गया ऐसा करते हुए शिष्य के ध्यान में अचानक यह बात आई कि मैं बार बार कह रहा हूं यह श्यामा का अमुख है यह श्यामा का तमुख है पर वास्तव में श्यामा क्या है असमंजस ने पढ़कर उसने गुरु से पूछा परंतु महाराज ये आँखें नाक कान आदि जिसके अंग हैं वह वा श्यामा वास्तव में क्या है साधु ने कहा यदि तुम जानना चाहते हो कि श्यामा कौन है तो मेरे साथ आओ मैं तुम्हें यह ज्ञान करा दूंगा इसके बाद साधु ने उसके निकट आत्मज्ञान का रहस्य प्रकट किया 1117 एक पिता के दो लड़के थे ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने दोनों को आचार्य के साथ सौंप दिया कुछ साल बाद दोनों गुरुगृह से लौटे और उन्होंने आकर पिता को प्रणाम किया पिता की इच्छा हुई कि देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है उन्होंने बड़े लड़के से पूछा बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है अब बताओ तो सही ब्रह्म कैसा है बड़ा लड़का वेदों में से नाना श्लोक बताते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा पिता चुप रहे जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर नीचा किए चुप रहा मुंह से एक बात ना निकली तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा बेटा तुम्ही कुछ समझा है ब्रह्म क्या है यह मुँह से बताया नहीं जा सकता 1118 एक बार एक पंडित ने राजा के पास जाकर कहा महाराज मैं आपको भागवत सुनाना चाहता हूँ आप सुनिए राजा ने कहा महाराज भागवत को आपने अभी भी नहीं समझा आप उसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद आए पंडित चुढ़ कर चला गया उसने मन में सोचा राजा कैसा बुद्धिहीन है मैंने इतने वर्ष तक भागवत का पाठ किया और राजा कहता है कि फिर पाठ करा नहीं परंतु उसमें राजा की बात के ऊपर कुछ उत्तर देने की सामर्थ्य न थी पंडित ने घर आकर भागवत पाठ करना आरंभ किया पढ़ते हुए वह हँसता और सोचता राजा कैसा मूर्ख है भला अब मेरे लिए इसमें समझने का क्या बाकी रहा कुछ दिनों में भागवत पाठ पूरा कर पंडित फिर राजा के पास गया और बोला महाराज अब मुझसे भागवत सुनिए राजा ने पुनः कहा पंडित जी आप स्वयं अच्छी तरह पाठ कराइए इसके बाद मैं आपसे सुनूँगा पंडित राजा के सामने कुछ बोल नहीं सका पर मन ही मन बहुत नाराज होकर लौट आया पर वह सोचने लगा राजा मुझसे बार बार यह बात क्यों कह रहा है अवश्य ही इसमें कुछ अर्थ हैं उसने पुनः पोथी खोली और पठन आरम्भ किया पर इस बार वह जितना पाठ करने लगा उसके भीतर उतने ही नए नए भाव उदित होने लगे वह भाव विभोर होकर अपने कमरे में अकेला बैठकर भागवत पाठ करता और भक्ति भाव से व्याकुल हो रोने लगता उसने राजभवन में जाना छोड़ दिया बहुत दिनों बाद राजा ने सोचा वह पंडित अब क्यों नहीं आता है राजा ने स्वयं उसके यहाँ जा देखा पंडित भावमग्न हो भागवत का पाठ कर रहा है और उनके नेत्रों से अविरत पेमा की धार बह चली है देखकर राजा ने कहा महाराज अब आपका भागवत पाठ ठीक ठीक हो रहा है अब मैं आपसे भागवत सुनूंगा ग्यारह किसी स्थान पर एक मठ था मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने गया तो देखा कि एक जमींदार किसी करीब आदमी को खूब पीट रहा है साधु बड़े दयालु थे उन्होंने बीच में पड़कर जमींदार को मारने से मना किया जमींदार उस समय बहुत गुस्से में था उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर ही उतारा, उसने उतारा उसने साधु को इतना पीटा कि वे बेहोश होकर गिर पड़े तब किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को जमींदार ने बहुत मारा है सुनकर मठ के साधु दौड़े आए उन्होंने देखा कि वे साधु बेहोश पड़े हुए हैं तब वे उन्हें उठाकर मठ में ले आए और एक कमरे में सुला दिया साधु बेहोश थे मठ के लोग उनके चारों ओर प्रसन्न होकर बैठे थे कोई पंखा झल रहे थे तो कोई चेहरे पर पानी छिड़क रहे थे एक ने कहा इनके मुंह में जरा दूध डालकर देखें मुंह में थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते साधु को होश आया वे आंखें खोलकर ताकने लगे तब किसी ने कहा देखें पूरा होश आया है या नहीं लोगों को पहचान सकते हैं या नहीं यह कहकर उसने ऊंची आवाज में साधु से पूछा क्यों महाराज आपको दूध कौन पिला रहा है साधु ने धीमे स्वर में कहा भाई जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है ईश्वर को जाने बिना पाप पुण्य के परे गए बिना ऐसी अवस्था नहीं होती 1120 किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का रहता था लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे गांव में एक जीवन मंदिर था अंदर लोग उसे कोई देव मूर्ति नहीं थी मंदिर की दीवारों पर पीतल तथा दूसरे कई किस्म किस्म के पेड़ पौधे उग आए थे मंदिर के भीतर चमगादड़ों का बसेरा था फर्श पर धूल और चिम चिमगी की विष्ठा पड़ी रहती थी मंदिर में लोगों का आना जाना नहीं था एक दिन संध्या समय गांव वालों ने शंख की आवाज़ सुनी मंदिर की ओर से भो फ हो करके शंख की आवाज़ आ रही थी गाँव वालों को लगा शायद किसी ने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा की होगी अब संध्या आरती हो रही है बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने आ खड़े हुए देवता के दर्शन करने और आरती देखने पर मंदिर बंद था एक ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला तो दिखाई दिया भीतर पद्मलोचन एक और खड़ा हो भों भों शंख भूक रहा है उसने देखा देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई है फर्श पर झाड़ू तक नहीं लगाई गई है और जहां तहाँ चमगीजड़ों की निष्ठा पड़ी हुई है तब उसने चिल्लाकर कहा तेरे मंदिर में माधव तो है नहीं बदुआ तूने ने नाहक शंख फूक गड़बड़ी मचा दी उसमें ग्यारह चमगीदार गश्त लगा रहे हैं यदि तुम हृदय मंदिर में माधव की प्रतिष्ठा करना चाहो यदि ईश्वर लाभ करना चाहो तो सिर्फ भो भो कर शंख फूकने से क्या होगा पहले चित्त को शुद्ध करो मन के शुद्ध होने पर भगवान इस पवित्र आसन पर आविरा देंगे चमगीदड़ की निष्ठा के रहते माधव को नहीं लाया जा सकता ग्यारह चमगीदड़ यानी ग्यारह इंद्रिया पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेंद्रिया और मन माधव की प्रतिष्ठा करो उसके बाद इच्छा हो तो भाषण उपदेश आदि देना पहले डुबकी लगाओ गोता लगाकर लाल रत्न उठा लाओ फिर दूसरे काम करना